देवी भागवत नवम स्कंध देवी ष्ठी के ध्यान पूजन स्तोत्र एवं विशद महिमा का वर्णन मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र प्रियाहीन जनप्रिया दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं राजन सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी यह कर्म का ही फल है गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी भार्या रहित रूपवान रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है अतएव राजन कर्म सबसे बलवान है यह बात श्रुति में कही गई है इस प्रकार कह कर देवी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला वह वा बालक हंस रहा था अभी महाराज परिव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे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 उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी वह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी छत्रियों में बालक सौ अस्मित यज्ञ करेगा सभी उसका सम्मान करेंगे उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह वह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा त्रिलोकी में उसकी कृति फैल जाएगी वह सब को सब संपत्ति प्रदान कर सकेगी संपत्ति प्रदान कर सकेगा इस प्रकार राजा प्रिय व्रत कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली यो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम भर दे सर्ग के लिए प्रस्थान किया राजा भी प्रसन्नमन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए आकर पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाया नारद यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया भगवती की पूजा की ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षठी तिथि के अवसर पर भगवती ष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्य प्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे शुभव्रत अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्त्रोत्र कहता हूँ सुनो यह प्रसंग कोथुम शाखा शाखा में वर्णित है धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था उन्हें सालक ग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवाल पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी इन भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है रत्नमय भूषणों से ये अलंकृत हैं इन परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ विद्वान पुरुष यो ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इस साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है पाद्य अर्घ आचमनीय गंध पुष्प दीप विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम हिम ष्ठी देव्य स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जब भी करे